अध्यायम अर्थम संक्षिप्त अनुवाद पूर्वाध्याय द्वितीय अध्याय उत्तर तृतीय ध्यान दोनों में संबंध कहने के लिए पूर्वोध्याय द्वितीय ध्यान में जो कहा गया है गृहतम अधिकम अर्थात तो उस अर्थों को संक्षेप करके भगवान भाष्यकार अनुवाद करते है इसलिए संबंध कहने के लिए शास्त्रस्य से निवृत्ति विषय होते बुद्धि भगवता निर्दिष्ट शास्त्र प्रवृत्ति निवृति विषय बोलते दे बुद्धि ये भगवान ने बताया दो बुद्धि एक प्रवृति का विषय निवृत्ति का विषय प्रवृति विषय का निवृत्ति विषय का दो बुद्धि सांख्य बुद्धि योग बुद्धि सांख्य विषय और योग विषय सांख्य विधेयक है निवृति विषय और योग बुद्धि प्रवृत्ति विषय ये दो बुद्धि बताया ठीक है गीता शास्त्र प्रारंभापीक्षित हेतु फलभूतम बुद्धिद्वय भगवता उपदिष्ट गीता का शास्त्र प्रारंभ के में अपेक्षित हेतु फल हेतु हे कर्मयोग फल संख्योग ये बुद्धिजय भगवान का उपदिष्ट है प्रस्तुत अर्जुन से अभिप्राय निर्देश तुम प्रभुतम अर्थांतर अनुत पूछने वाले अर्जुन आगे प्रश्न करेगा उसके अभिप्राय कथन करने के लिए अर्थांतर जो अन्य अर्थ कहा गया है प्रभुत् उसका भी अनुवाद करते यदा जहारंभ कर्तिपर्जा लक्षण पृछा अर्जुन भगवान उत्तर दिया प्रजा तो यदा सर्व ते आरभ आध्याय परसम द्वितियाध्याय सामने पर सांख्यबुद्धिश्रीता सन्यास कर्तव्य मुक्त सांख्यबुद्धिश्रीते मुख्य मुकिले कर्म संस्य कहकर यावता ब्रह्म निष्ठा पर ये सब के अंत में निष्ठाने परिपारे प्राप्त में अंतमी का निर्धारण वप्तमें तर पत्रया पत्र प्रजाति पत्र तस् तथा बुद्धिद्विता है कि पारितना अशेष काम तगीना कामयुक्ता कर्मीण प्रतिपत्ति कर्म त्याग कर्तव्य में भगवान उत्तवा पारम तत्व जो ज्ञान है तष्ठा ब्रह्म निष्ठ जो ज्ञान रामशमस्त वह अशेष काम त्यागी संपूर्णता में छा त्याग्रहतः कामयुक्ता कर्मणम काम से तो कर्म करने पर भी अंत को शुद्ध होता है प्रतिपत्ति कर्मगत क्या आगम प्रतिपत्ति कर्म प्रति -प्रति कर्मगत कर्म करने के पश्चात कर्म कुछ कर्मों में उपयुक्त वस्तु कुछ कहीं है उनको लेकर कहीं किसको को लेकर एक कर्म करते शरीर में कंबुजन होता है तो हाथ में खुद खुद लगना एक ने सिंगर किस को विषाणु सिंगर के उसमें खुद लाना करना उसको लेकर के चपाल में टेंकना किसको लेकर के जल में डाल देना ये सब जो आकीर्ण कर वस्तु है उनको लेकर यथा विहित स्थान में नीचे होकर ना ये कर्म के पश्चात किया जाता है प्रतिपत्ति कर्म जैसे होता है इसी प्रकार कर्म करते कर, कर, कर हैं काम उपयुक्त होकर के अंत को शुभ होने अंत में ये भी उनका त्याग करना है क्या भगवान उत्तर ये कामना का त्याग भगवान ने कहा वो तो भी करना है तथापि तो मुख्य साधन विकल्प समुचय और अन्य तरह से विवक्षित समान प्रश्न प्रवृत्ति मुख्य साधन ज्ञान है विकल्प है ज्ञान अथवा कर्म अर्थात दोनों मिलकर के ये दोनों समुचय के लिए विवक्षित तत्व तो बुद्धिया जानने की विवक्षित ऐसे ऐसी बुद्धि से आगे समानांतर प्रश्न की होगी ऐसा संक्रांत से करते ऐसा नहीं उक्त तो तो ऐसा भ्रामिक स्थिति एक कही ऐसा भ्रामिक स्थिति कृतार्थता कही गई तो ज्ञान से ही कनिष्ठता है तो वो कृतार्थता लिखा है समुच्चय समुचे आज नहीं ज्ञान से ही करता कही गई अर्जुन से मन से व्याकुल प्रश्न बीज दर्शयतु उत्तम अर्जुन के मन में व्याकुलता व्याकुल से प्रश्न कर रहा है प्रश्न का बीज कारण इसको देखने के लिए जो अन्य अर्थ कहा गया उसको भी अनुवाद करते अर्जुन आयोजित कर्म एवं अधिकार इधर तो ग्रामीण स्थिति का अर्थ अंतता निश्चित होने पर भी मुख्य को प्राप्त करता है कृतार्थता कही गई ज्ञान निष्ठा थी अर्जुन के लिए कहते हैं कर्म एव अधिकार से तुम्हारा अधिकार कर्म महासंग्य नहीं हो यदि कर्म एवं कर्तव्य कर्म ही करने के लिए कहा भगवान ने अर्जुन को योग बुद्धिश्चित योग बुद्धि का आश्रय करके ठीक है सांख्य बुद्धिश्चित्व कर्म त्याग मुक्त पुनः प्रत्येक कर्तव्य गुरु तम भ्रवीति सांख्य बुद्धि का आश्रय करे कर्म त्याग भगवान ने कहा फिर उसे सांख्य बुद्धि में कर्म करने के लिए अर्जुन को कहते ये परस्पर विरोध कैसे कहेंगे इसलिए कहते नही अर्जुनों को जो कहते हैं योग बुद्धि नाश्त सांख्य बुद्धि करेंगे ठीक है ना यथा सांख्य बुद्धि आसिता नाम संन्यास द्वारा कनिष्ठान कृतार्थता होता सांख्य बुद्धिश्री त्ञानी संन्यास के द्वारा कनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होकर के ज्ञान निष्ठ होकर के उनको कृतार्थता कहेगी उसी प्रकार तथा योग बुद्धि आश्चित कर्म कुर कृतार्थत्मक योग योगबुद्धि कर्म को आश्रय करके कर्म करने वाले के लिए के भी कृतार्थत्व हो जाए ऐसे कहा गया ऐसा संक्रांति करके नहीं ऐसा नहीं कहा गया न तत एवं श्रेय प्राप्ति मुक्तवान योग बुद्धि को आश्रय करके कर्तव्य कर्म कहा गया किन्तु उससे श्रेय प्राप्ति ऐसा भगवान ने नहीं कहा दूरम कर्म बुद्धि योग आदि दर्शन बुद्धि योग से कहा इसने कहा बुद्धि व्याकुल प्रश्न विजय प्रश्न करो तो बुद्धि व्याकुल अर्जुन बुद्धि व्याकुल हो गया ये प्रश्न का कारण इसको देकर प्रश्न करता है तब एक लक्ष्य प्रयाकुल भूत बुद्धि अर्जुनों बाद इसको देखकर करके अर्जुन ने देखा उसको तो ज्ञान मार्ग में कृतार्थता कही गई और हमको कहते तुम तो कर्म ही करो ज्ञान मार्ग नहीं कहते और उससे श्री प्राप्ति भी नहीं कहते नहीं कहा तो प्रयाकुल्जी भूत भूता बुद्धि जैसे परिचारकुल होता बुद्धि विक्षित हो गया विक्षित्र अर्जुन कहते नहीं साक्षाद श्रेय साधन ज्ञान अन्य दर्शित तद से तो क्या।, तो क्या है जो साक्षात श्रेय मोक्ष का साधन ज्ञान अथ अन्य के लिए बताएपरी तो कर्म स्वस्व अनुष्ठेयम तद क्या है हमें मेरे लिए क्या कहते तुम कर्म करो जो कि साक्षात् अनुष्ठे नहीं कहते हैं भगवत उक्त अर्थ संदिहमान निर्णय आकांक्षाया प्रश्न प्रभुते भगवान ने नि, जो अर्थक उसमें संदेह करके निर्णय करने के प्रश्न करता है अस्थि पूर्वोत्तराध्याय हो पूर्वाध्याय पुरो उत्तराध्याय संबंध है क्या उखा उत्थाप्य उत्थापक हो लक्ष्म उत्थापत्य हे संख्या उत्थापन कर कहा है तृतीय अध्याय में उत्थापक हो क्या द्वितीय अध्याय ये दोनों में संबंध है, है। उस निर्णय की इच्छा अर्जुन प्रश्न करता है अर्जुन प्रश्न निमित्त पर्याकुल प्रपंच अर्जुन जो तो बुद्धि में आकुलता है पवित आकुलता ये प्रश्न का निमित्त है प्रश्न करने का कारण इसका विस्तार से कहते में कथम भक्ता श्रेय यख्या श्रेयतागनम साक्षि निष्ठां साधय मां कर्मणि दुष्टा अनेक आन सूक्त पारंपरेना अनेकांति के श्रेय प्राप्ति फले नि पर जन से भक्ता है श्रेय जो भक्त है श्रेय चाहता है ये साक्षात श्रेय साधनम श्रेय प्राप्ति साधन का प्राप्ति मुख्य प्राप्ति का साधन कांख्य बुद्धि निष्ठा कथन फल साविष्ट और मुझे कहते कर्मणि ही लगाते कर्म कैसा है दृष्ट अनेक अनथ प्रत्यक्ष अनेक अन्य गुरु भारत आदि कहीं है ये दृष्टे अनेक अनथ पारंपरिक अभी अनेकांति का श्रेय अति परंपरा से भी श्रेय का उसका फल है इसमें कोई निश्चय नहीं आने का देवी जाए इसे निश्चय नहीं कि परंपरा से ही हो जाए। से तो भी मुख्य हो देगा इसमें लीव करते भगवान लीव जाती अर्जुन से परिवार को आवेदित ठीक नहीं यदि साक्षादेव श्रेय साधन साक्ष्य शब्दी तर तत्व विषय बुद्धौ निष्ठारूपन तद अस्मे श्रेय से भक्ता साधयता जो साक्षात इससे मुख्य कथाधनी सांख्य शब्द से कहा गया परमार्थ तत्व तो की बुद्धि ने, ने निष्ठा रूप वो पहनने तो के लिए श्रेय मुख्य चाहने वाले भक्तों के लिए कथन करके और मां पुनर मुझे क्या कहते भक्तम और श्रे उथिनम जैसे मैं भक्त नहीं हूँ नहीं मुख्य नहीं चाहता हूँ इस प्रकार मुझे कर्मणी पूर्व विपरीत है कथम भगवान जो मोक्ष उसके लिए तो ज्ञान निष्ठा कहते हैं अरे मुझे कहते कर्म करने के लिए जैसे मैं भक्त नहीं हूँ नहीं से उससे विपरीत कसम भगवान नियुक्त करो कि कैसे मुझे कर्म ही नियुक्त करेंगे ये तो अर्जुन सब प्रजाकुल संबंध ग ये प्रयाकुल्क ज्ञान निष्ठा तो विपरीत प्रवित ज्ञान अनुष्ठा से कर्मिष्ठा विपरीत उसको स्पष्ट करने के लिए कर्म जिस नष्टी विशेष करते दृष्ट अनेक अनश है प्रत्येक ही युद्ध ही चक्कर कर्म ही अनेक अन ये क्षत्रिय का कर्म युद्ध है इसमें दिखता है प्रत्येक आने का अनाथ गुरु भ्रत हिंसा ये सब उलता है तेनाली बुद्धि वर्तमान जन्म निव फल अन्य में ऐसे हिंसा जो कर्म ऐसा कर्म से अंत को शुद्धि होकर इसी जन्म में मुख्य मिलेगा ऐसा कोई नियम नहीं अन्य थे मैं भक्त ऐसी श्रेय थी भक्त मुख्य चाहता हूँ श्रेय चाहता हूँ उसको लेते कर्म में लोगों ने कर्म लगाना भगवत आयुक्त न बोलती ये अर्जुन शूलता है यथोत्तर तो तो निमित्तम प्रश्न से अनुगुण तथ्य तो ये द्योतना तो है इसलिए यही निमित्त तो अर्जुन बुद्धि पर्यापूल होने से आगे अर्जुन प्रश्न करता है ये प्रश्न का ये कारण है तद अनुगुण तत् तस्वीर प्रश्न तो से, से तो प्रश्न की उसके अनुरूप है उसका सूचक है तद प्रश्न उसके अनुसार ही अर्जुन प्रश्न करता है ज्यादा ज्ञाननिष्ठा कृता कर्मनिष्ठा न था, कर्म तो था। विभाग शास्त्र ये शास्त्रे ज्ञाननिष्ठी कर्मन में नहीं ये विभागशास्त्रे नोके वक्य दोतक तो लोक में भीता तो है लोके दीर्घा निष्ठा दर्शय प्रश्न अपकवाक्य भगवता उत्तम जटोत विभाग विषय शास्त्रे ये प्रश्न विभूति के लिए भगवान तो तो तो ने भी कहेंगे साक्षादन अन्य भगवता उतम न तो महमे मक् व्याकुलभूत साम पृछतीबंधम वृत्तिकाराभिप्रा दूषये ये सब क्या प्रश्न का अभिप्राय भगवान वासीकार ने कथन किया साक्षात ही मुख्य साधन अन्य के लिए भगवान ने कहा मेरे लिए नहीं कहा ऐसी मान करेगा अर्जुन की बुद्धि व्याकुलभूत होगी व्यापुर है यह अपने अभिप्राय ऐसी भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय के साथ तृतीय अध्याय का संबंध था उत्थाप से तो उत्थापक तो उत्थापक हो तो गया द्वितीय अध्याय उत्थापित तृतीय अध्याय ऐसा कह करके बोधायन आदिकार के अभिप्राय करते अर्जुन उवाच अर्जुन उच ध्यासी चेत कर्म नस्ते चेम नुर्जनादन मत बुद्धि सबकी कर्मी घोरे नाम सकण घो योज केशव योग केशवसी कर्मस्ते मत बुद्धिर्जनादन कर्मणि होरे जायसी ते ते, ते मता कर्मचे बुद्धि ज्ञान मत कर्म से बुद्धिज्ञान छह तथा की मान घोरे कर्मण नियोजी देखे सब यदि कर्मसे से कर्मण बुद्धि जायसी कर्म से ज्ञान सांख्य बुद्धि श्रेष्ठ है ये यदि मता, आपके मत है तो मान घोर कर्मणि किम नियोज कर्म में घोर कर्म क्यों लगाते ये अर्जुन प्रश्न करता है ये ज्ञातुलदय होकर के मनो बुद्धि हुआ क्योंकि ज्ञान मार्ग से ज्ञान से मुख्य प्राप्ति साक्षात है और उ, कर्म से मुख्य के लिए परंपरा से भी प्राप्त होने की कोई निश्चय नहीं मुझे कहते से कर्म करो ये कह करके प्रश्न करता है आगे उसको उत्तर भी होगा भोग जो विधा करके किंतु यहाँ कोई वृष्टिकारक बोधायन अर्थ करते अन्य प्रकार और के कितु अर्जुनों से प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पय अर्जुन के प्रश्न का अन्य प्रकार कल्पना करके प्रतिकूलम भगवत प्रतिवचन बनना है प्रश्न करने बजाय उसके विपरीत तो भगवान का उत्तर करते और क्या है यथार्थ आत्मना संबंध ग्रंथ गीता अर्थ निरूपित चाहिए प्रतिकूल प्रश्न प्रतिवचन और अर्थ निरूपये आत्मना तो चाहिए बताया ग्रंथ के आरम्भ में संबंध ग्रंथ में गीता अर्थ जो निरूपण किया बता दिया था उसके विरुद्ध भी प्रश्न और उत्तर का अर्थ निरूपण करते एक तो अर्जुन के प्रश्न अन्य प्रकार और भगवान के उत्तर है उसके विपरीत प्रथम करते और अपने स्वयं सम्भावन गीता का जो तात्पर्य और निरूपण किया था उसके विरुद्ध यहाँ प्रश्न उत्तर कार ज्ञान कर्म हो समुचय अवधारितुम प्रश्न कार्य समुच्चय अवधारण प्रतिवचन उचितम ज्ञान कर्म जो समुचय दोनों मिल करके ज्ञान और कर्म होने पर मुख्य मिलेगा उनका अभिप्राय प्रतिकार बुधाएंगे समुच्चय निश्चय करने के लिए प्रश्न जब मानेंगे तो समुच्चय अवधारण में और प्रतिबंधन भगवान को जैसे कहना चाहिए हाँ दोनों करने पर मुख्य मिलेगा न तो तथा भगवता प्रतिबंधन भगवान ईसा नहीं किया तथा तो प्रश्नों से समुचय विषय तो प्रश्न तो ज्ञान कर्म दोनों करने पर भी होगा ये समुचे विषय है प्रत्युष्ट असमुचय विषय साथ और प्रत्युत उत्तर में समुचा विषय में ज्ञान योजना संख्या में कर्मयोजन आलो अलो करते हैं तो पहले मिठ्ठो विरोध हो वृत्ति कारण होते में ये परस्पर विरोध होता है समुचे के अभिप्राह प्रश्न और उत्तर समुचय के तो प्रश्न से प्रतिकूल होता है उत्तर ये वृत्ति कारण होते एक हो गया अंत केवलम प्रश्न प्रतिवचन विरोध परम से परस्पर विरोधी अर्जुन के प्रश्न भगवान के उत्तर में उत्तर में परस्पर विरुद्ध केवल नहीं अभी तो परेशान स्वग्रंथे भी पूर्वापर विरुद्ध होती उनकी बुध कारण में अपने ग्रंथे भी पूर्वापर विरुद्ध पूर्वापर संबंध ग्रंथ में एक प्रकार कहा गया था अभी अन्य प्रकार का संबद्ध ग्रंथ में तो कहा गया की ज्ञान कर्म समुच्चय करने पर ही मुख्य होगा ये था और उसका विपरी तथा यहाँ तो ज्ञान कर्म अलग अलग प्रश्नों के नम प्रकार करते कैसे जैसा आत्मनि समझ गया आत्मा नृत्तिकारी क्या होता है आत्मना संबंध से आत्मा तो वृत्तिकारीता सम्बन्ध दोस्तों गीता शास्त्र आरंभ में भूमिका वहाँ कहा गया संबंध दो से सर्वे समाज के ज्ञान कर्म समुच्चय गीता शास्त्र निर्दित्व कहा तो गया है अच्छा ये वास्तव में प्रथम तो प्रथम है यहाँ प्रथम ठीक है पहले पहले हो गया संबंध ग्रंथ गीता निरूपण किया उसके विपरीत यहाँ प्रश्न उत्तर का थे तृतीय अध्याय आरम्भ है संबंध ग्रंथ में तो अन्य प्रकार का और यहाँ अर्जुन का प्रश्न और उत्तर अन्य प्रकार है तृतीय अध्याय का आरम्भ है तब आकांक्षा का कैसे अन्य प्रकार सम्बन्ध ग्रंथ में कहा और तृतीय अध्याय अन्य प्रकार कैसे कथम व्याकांक्षा उसका उत्तर देते हैं पूर्वापर विरोधम स्थित संबंध ग्रंथोक्त अद्धि पूरापर विरोध स्पष्ट करने के लिए तक वाच्य में संबंध ग्रंथ सर्वेशा आश्रमीना ज्ञानकर्मण समुच्छ गीताशास्त्रे निर्थित उक्त सवाश्रम गृहस्थ ब्रह्मचारी संयासी कोई हो ज्ञान कर्म दोनों समुचय करने पर ही समुच्चय ये गीता शास्त्र में निर्दिष्ट अर्थ तो है मुख्य का साधन एक वृत्ति सप्तमया समु सप्तर का वृत्ति कार्य सम्बन्ध ग्रंथ ताबत अयम अर्थ होते आग्ञा समय वर्थन विषय स्पष्ट करते है सब तो आश्रम बालिकले ज्ञान कर्म समुचय का आगे सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान आदि केवला कैबल्यमस्थे शास्त्र सेवर्तना समुचय विवेक्षित सिद्धांत के तरह से कहते सर्वतर्म सन्यास पूर्व ज्ञान से कैवल्य शास्त्र का समुच्चय परिवर्तन नहीं होगा न समुचय एक तो ज्ञान से मुख्य पर न समुचय विवेक्षित संक्रांति के कहते पुनर्विशेषित वो बोधान ने फिर बुद्धिका ने कहा यावजीवन सुधिता कर्मा ने परिज केवला देव ज्ञान मोक्ष प्राप्त एकांत में प्रतिष्ठम ये भी कहा जीवन जीवन अभिमुत्र जी सूची विधि कर्म ये कर्म को तो क्या करेगी केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है ये भी ठीक नहीं निश्चित प्रतिष्ठम एकांत अत्यंत तो निश्चित श्रुति विरुद्ध है ऐसा मैंने से उक्त गीता कर्मत्यागा विशेषित्वाद न न अवेक्षित अलम भविस्ट एक कर्मत्यागैं युक्ति हो कर्मत्याग नहीं विशेष वृक्ष का अवेक्षित अलम पर्याप्त नहीं भविष्य मुक्त संभव नहीं तथा सहुता कर्मा तव मुक्तिर्भवतीयमेन याव जीवन श्रुति भी प्रतिष्ठा नाथिक्वन सुखी अभिप्राय उनका सब कर्म क्या तरीके केवल ज्ञान सुखी मोक्ष मत प्रतिष्ठा नियम याव जीवन श्रुतिवीव मधुनोत्तर दिला जीवित करे सब सौ करे इसे विरुद्ध उनसे ये मत नहीं मान सकते ही केवल ज्ञान से मुख्य उन्होंने कहा है तथा भी कथा मित्र विरुद्ध भी विरुद्ध वहाँ तो कहते हैं है ही है करना पड़ेगा केवल ज्ञान से मुख्य नहीं था, था। और यहाँ क्या कहते यह तो आश्रम विकल्प आश्रम विकल्पचार्य रहे अथा संन्यास लेवत जीवन सुदिता नाम एवं कर्म नाम परित्याग होता यावत जीवन शुति चौदित जो कर्म है उनका परित्याग सन्यासी के लिए कहा गया वहाँ तो कहा गया कि कर्म त्याग नहीं करना चाहिए वृद्ध है ज्ञान कर्म दोनों ही चाहिए और यहाँ कहते संन्यास आश्रम ले याव जीव स्त्री दी का कर्म त्याग एक प्रथम तो संबंध ग्रंथ समुचे गीता प्रतिपाद्य में बुद्धि प्रतिज्ञा गीता प्रतिपाद्य संबंध ग्रंथ में भूमिका में कर्म ज्ञान का समुचय ये गीता प्रतिपाद्य रूप से करने प्रतिज्ञा की सब तो कर्म परिचयाग से श्रुति विरुद्ध आगे न संभव कि यह भी कर्म श्रुति विरुद्ध याव जीवन अभिनत्र विरुद्ध नहीं होगा यह कहा गया अस्तीय आरम्भ में सन्यासना कर्मीणाम कर्मनिष्ठा जो भगवान राशि की व्याख्या करते समय आश्रम विभाग तथा आश्रम का विभाग बता दिया पूर्व प्रतिष्ठित कर्म त्याग माता पूर्व के विरुद्ध कर्म त्याग अभी कर्म त्याग मान के सन्यास मित्र परस्पर विरोध कर विरोध है ना भगवता प्रतिपादी तथ्य वृथिपी नक्ष कहते जैसे भगवान ने कहा ऐसे ग्रिका ने व्याख्या ने क्या उनका क्या दोषी भगवान यहाँ कहते पहले गुरु कर्मे को तो स्वच्छ कर्म करने के लिए दिया था और कथम कहा गया था ऐसे भगवान ने कहा ऐसे व्याख्या में गति का उनका अपराध नहीं ऐसा संक्रांति कहते कथम तक निष्म विरुद्ध अर्जुन आये बुरास भगवान भगवान ऐसे विरुद्ध होते कैसे कहेंगे नहीं है भगवान विरुद्धम अर्थम एक हस्ते ज्ञान गीता भगवान गुरुद्वार तो नहीं करते सर्वज्ञ से से कहते परमादार्थवादित ईश्वर सर्वज्ञ परमाते है परमस्वता होता परम सबसे गुर्धार्थवादी तो नहीं होता है कि अभिप्राय परिज्ञाद व्याख्याता भगवान के अभिप्राय के ज्ञान नहीं होने से व्याख्यान करने वाले ही गुरुद्व कहते हैं भगवत गिरुदार्थवादित भाव अभी शंका करते भगवान विरुद्धार्थ नहीं करनी पड़ेगी जो अर्जुन सोता है उसके से ज्ञान हो गया वृद्धार्थ प्रति प्रति ज्ञान करेगी व्याख्यान कर देखिकरण ना उनका कोई जोख नहीं ऐसा शहते हैं श्रोता प्रथम अवधारित श्रोता अर्जुन निश्चय करेगा जिसको लेकर ये कहेंगे ठीक अर्जुन ही सोता सुरु की बुद्धिपूर्वकारी बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाला भगवान उत्तम एवं अवधारे न भगवान ने जो कहा उसको निश्चय करके नरुद्धवधारित निक्दर्थ क्यों अवधारण करे तथा तक पर विरुद्धार्थवादी का व्याख्यान करने वाले ही विरुद्धार्थवादी न भगवान निरुद्ध परिहार न संघर्ष अभी ठीक शंका करता है तक सैसा मान्य गृहस्थान एवं है परित्यागे न केवला ज्ञात मुख्य प्रति सिद्ध है जो गृह वो सब तो कर्म चाह करे की केवल ज्ञान निष्ठा करेंगे उससे मुख्य प्राप्त होगा ये इसका निषेध कर दिया कर तो संस के लिए तो ज्ञान से मुख्य हो जाएगा गृहस्थ के लिए ज्ञान कर्म समुचय ये कहेंगे संबंध ग्रंथ से ही वृत्ति अभिप्राय मानेगी गृहस्थान व्यवस्था परिपक्व ज्ञान अंतरण गृहस्थ होते हुए परिपक्व ज्ञान के लिए न याव जी सूची चोधित अग्नोत्र अग्निहोत्राधिकर्म त्याग करके केवल से आपात आत्मज्ञान केवल पक्को ज्ञान नहीं हुआ परोक्ष ज्ञान हो अभिष्मा जो चाहते गृहस्थ यावजीवादिशास्त्री असनिशी थे उनको निशोध किया गया नहीं कर्म त्याग नहीं कर सके यावत जो सत्य होता है कर्म करना चाहिए जो ज्ञान पक्को नहीं उनको कहा गया कर्म करने के लिए ना तो स्वरूप नहीं वो कर्मचारी ज्ञान मुख्य स्वरूप कर्मचारी का अथा ज्ञान से मुख्य इसी का निषेध होगा नहीं करना चाहते ये ऐसा माने और मध्य है कर्मचारी के नाम गृहस्थ व्यक्ति विचार नाम है केवल जो गृहस्थ से भिन्न सं कर्मचार करते है उनको केवल हाथ में हो जाए अब भिन्न विषयता या अभी जो कहते है केवल जो सन्यासी है गृहस्थ से भिन्न है उनको ज्ञान से केवल ज्ञान से मुक्त हो जाएगा और वहाँ जो कहा गया था जो गृहस्थ होकर के पक्को ज्ञान नहीं हुआ वो कर्म त्याग करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित किया गया नहीं कर्मचार नहीं करना चाहिए कर्म कर्म नहीं अनुष्ठान करे यहाँ पर जीवशि विरुद्ध हो नहीं वो गृहस्थ के लिए कहा गया कर्म त्याग नहीं करेगा और यहाँ सन्यासी के लिए केवल ज्ञान से मुक्त ऐसा कहें तो भिन्न विषय हो जाएगा निश्चित होगा निश्चित हो गया कर्मचारी गृहस्थ के लिए और कांग्रेस का बने के लिए नोध्या दस ना तो सिद्धांत कहता है अन्य प्रकार विरोध करता है ये तीन पूर्वोत्तर विरुद्ध में वो ये भी पूर्वोत्तर विरुद्ध है तो विरोध है सैन आगे बता ओ...